देवी भागवत तीसरा स्कंध व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन प्राचीन समय की बात है दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी उनके साथ करोड़ों योगिनियां थीं अतएव भांति भांति के उपहारों गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए उस दिन भविष्य भवन ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प का उपहार दान आदि से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करे राजन यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो तीन दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है ऐसा कथन है सप्तमी अष्टमी और नवमी इन तीन रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं देवी पूजन हवन कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन इन चार कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है ऐसी उक्ति है जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते क्योंकि यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला सुख और संतान बढ़ाने वाला आयु और आरोग्यवर्धक तथा तो स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है अतएव जिसे विद्या धन या पुत्र पाने की इच्छा हो वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करे विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती हैं जिसका राज्य छीन गया हो ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है यह सर्वथा सत्य है जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र का पालन नहीं किया है वे ही दूसरे जन्म में रोगी दरिद्र और संतानहीन होते हैं जो स्त्री वंध्या विधवा अथवा धनहीन है उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसने पूर्वजन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया है जिसने जगत में आकर उक्त नवरात्र का व्रत का पालन नहीं किया वह कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है जिसने कोमल विल्व पत्रों में रक्त चंदन लगाकर उनसे भवानी की पूजा की है वही पृथ्वी पर राजा होता है भगवती कल्याण स्वरूपनी है इनका कभी जन्म मरण नहीं होता दुख दूर करने में ये सदा तत्पर रहती हैं सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की वह निश्चय ही इस जगत में दुखी शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य अग्नि वरुण कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं उन्हें भगवती चंडिका को मानो क्यों नहीं भसते मनु ने कहा है कि इनके स्वाहा और स्वधा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इसका प्रयोग करते हैं जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं तथा शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं उन कल्याणदायिनी भगवती को मानव क्यों नहीं भसता नर नाग पक्षी पिशाच राक्षस और देवता इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की शक्ति न हो और वह हिलडुल तक सके घर घर की यही स्थिति है मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उन भगवती की उपासना न करे अथवा उनके व्रत से वंचित रह जाए महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उनका उद्धार हो जाता है